शिव पुराण महात्मा सूत कहते हैं सोनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज मन मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने अपने तुम्बर की सराहना की तत्पश्चात उस पिशाच की सती साथ भी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रियमित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहा वह पिशाच रहता था वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा उसका शरीर विशाल था थोड़ी बहुत बड़ी थी वह कभी हंसता कभी रोता और कभी उछलता था उसकी आकृति बड़ी विकराल थी भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध दिया तदनंतर तुम्बुरु ने पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिसाच का उद्धार करने के उद्देश्य से पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरू विध्य पर्वत पर गए हैं फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर शिव शीघ्र ही वहां जा पहुंचे आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया फिर तुम्बरू ने उस पिसाज को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया पहले अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिवपुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया सातों संहिताओं सहित से शिवपुराण का आदरपूर्वक श्रमण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः हो गए उस परम पुण्य में शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैसाचिक शरीर को त्याग दिया फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया अंग कांति गौर वर्ण की हो गई शरीर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को धासित करने लगे वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग अपनी प्राणवल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परमकृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर कर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तो के तुम्बर ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा तो पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक विंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए